हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज का ओ, देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रसारित हो गया है ये कृष्ण भक्ति काल से भारत में चलती थी बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त है और थे गुजरात का प्रांत में द्वारका है जिसमें द्वारकाधीश आराधित होते हैं और गुजराती भक्तों रान चौराय भी द्वारकाधीश है द्वारकाधाम से डाक आया है और ख़ास गुजरात में भगवान श्री कृष्ण रान के रूप में आराधित होते हैं और गुजरात में भी और राजस्थान में ख़ास श्रीनाथ जी की पूजा होती है श्री नाथ द्वार श्रीनाथ जी और वृंदावन धाम दा, वृंदावन धाम के बारे में मैं क्या कहू वही भक्ति की राजधानी है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली माथुरा धाम से तो मतलब वो माथुरा जिला के अंतर्गत ये पूरा राजधाम वृंदावन माथुरा धाम कृष्ण भक्ति रंग हमेशा चलते रहते हैं और दक्षिण भारत में भी अनंत फातमा मंदिर है केरला में और कर्नाटक में माधवाचार्य स्थापित श्री कृष्ण है उडुपी में और तामिलनाडु में कितना विशाल मंदिर है जिसमें श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो त्रिची, त्रिची में है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बालाजी तिरुपति बालाजी के बारे में बोलने का जोर नहीं है बहुत प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में भी बहुत नारसिम्हा स्वामी मंदिर है और महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध कृष्ण लीला स्थल है जिसमें पंडुरंग श्री कृष्ण विराजमान होते हैं तो ऐसे पूरा भारत में कृष्ण की भक्ति विष्णु भक्ति राम भक्ति अयोध्या में चित्रकूट में और बहुत सारे जागो में चलते रहते हैं अनादि गांव से अभी शील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति विदेश में भी होती है वास्तव में भक्ति के लिए स्वदेश विदेश ऐसा कोई विचार नहीं होते हैं क्योंकि सभी जीवात्मा कृष्ण दास है ऐसा नहीं है कि भारतीय या हिंदू कृष्ण दास है और कृष्ण दास नहीं है नहीं कानूनताओं के अनुसार कई कई व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं और कई कई भारत के बहा या पृथ्वी के बहा में जन्म लेते हैं लेकिन सब कृष्णदास है फिर भी सामान्यतः हमें आशा कहते हैं कि भारत में कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा होगी और भारत की बहा वो सब नैच है तो कैसे पर कृष्ण भक्ति चलेगी लेकिन आजकल देखते हैं कि बहुत लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं और पूरा विश्वास के साथ कृष्ण नाम लेते हैं कृष्ण पूजा करते हैं कृष्ण स्मरण करते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि भक्ति ग्रंथ अध्ययन करते हैं तो ऐसे कैसे संभव होते हैं? सामान्यतः हम ऐसे समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति इस जीवन में तीव्र कृष्ण भक्ति करते हैं, उसका मतलब है कि उसका पूर्व जन्म में भी वो कृष्ण भक्ति की है इसके बारे में एक कहानी कहते हूँ मेरा गुरु भ्रातर मुझको बताया वे मेरेज आई ब्रिटिश है लास्ट में हम ब्रिटिश नहीं है क्योंकि हम कृष्ण दास है क्रिष्ण, क्रिष्ण दास अनुदास अनुदास है लेकिन वे मेरे जैसे ब्रिटेन में इस जन्म में जन्म लिया है तो वो गुरु भ्राता मुझे बताया कि एक बार वे श्रील प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद आपकी कृपा से मैं आधी प्रयास करता हूं कृष्ण भक्ति करना आपकी सेवा करना कृष्ण सेवा करना लेकिन इसके पहले मैं स्टील में काम करता था और बहुत खराब लगा तो हमेशा बहुत धूम था बहुत गर्म था अंधकार था जैसे और हमेशा बहुत आवाज था दादू तो बहुत बहुत बुरा लगा लेकिन वो तो सब दूसरे श्रमिक जो मेरे साथ काम करते थे तो मेरे जो ऐसा खराब नहीं लगे तो बहुत श्रमिक है जो बीस साल तीस साल उस डीओ में काम किया चुके हैं और ऐसे अच्छा लगते हैं, वो वो सभी व्यक्ति ऐसे काम अच्छा लगते थे तो दिन भर काम करते थे फिर उसके बाद वो सभी स्वामिक के साथ दूसरे स्वामिक के साथ जाते था बिये और ऐसे संतुष्ट थे ऐसे उग्र खंड में लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्यों क्यों दूसरे अच्छा लगते थे लेकिन मुझे उसमें कुछ भी सुख कुछ भी शांति नहीं मिली क्यों प्रभु पाज ऐसे प्रभु पाज मेरे गुरु भ्राता को जवाब दिए कि उसका कारण है क्योंकि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण था अर्थात पूर्व जन्म में वे बिलकुल शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत है कृष्ण भजन करते थे यही ब्राह्मणत्व का वास्तविक अर्थ है जो ब्रह्म जो जान आती ब्राह्मण जो ब्रह्म परम सत्य को जानते हैं वही ब्राह्मण है तो प्रभुपाद बोले कि वो मेरे गुरु भाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण था इसलिए इस जन्म में जब स्टील में ऐसे स्टील काम करता था तो उसमें कुछ सुख और शांति नहीं मिला एक और कहानी है कि ये भी बहुत दिन के पहले की बात कि करीब आप सब जानते हैं कि ब्रज धाम में वृंदावन धाम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन धाम में लेकिन एक बहुत बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राधा रामान का श्री मंदिर जिसमें छोटा सा लेकिन अति सुंदर राधा रामान जी श्री विग्रह विराजमान है और वहां पर वो सभी पुजारीगण बहुत प्रेम से यत्न से सब भक्ति नियम के अनुसार राधा रामान जी की सेवा करते हैं और समय पर पूरा पूरा प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं हर रोज नया नया पोशाक पें, हैं पोषक पहोत्सव बहुत सुंदर रूप से पालन करते हैं तो एक बार इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृतसंग का मंदिर जो वृंदावन में है कृष्ण बलराम मंदिर है कोई कोई उसको अंग्रेजी मंदिर बोलते लेकिन उसका वास्तविक नाम है कृष्ण बलराम मंदिर क्योंकि उसमें कृष्ण और बलराम जो राजा है कृष्ण बालाराम मंदिर तो वो इसकन का मंदिर है वृंदावन में और इसके के दो विदेशी ऐसे बोलते विदेशी सन्यासी कृष्ण बलराम मंदिर से राधा रमन जी मंदिर गया है, श्री श्री राधा रमन जी का सुदर्शन प्राप्त करने के लिए और वे दो सन्यासी इतने प्रेम से इतने आदर से इतना विश्वास से राधा रमन जी का दर्शन किए थे कि वो राधा रमन जी का मुख्य पुजारी इसको देख के वो दो सन्यासियों को बताया कि तो तुम बहुत प्रेम से राधा रामान जी को विश्वास करते हो तो इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तुम भारत में जन्म लेंगे और अफसर में लेंगे राधा रामान जी की सेवा करना Oh, दो सन्यासी बहुत सुखे थे और कृष्ण बालोराम मंदिर वापस जाके प्रोपात को बताया कि प्रभुपाद हम राधा रमन जी मंदिर गए हैं और वहां पर राधा रमन जी का दर्शन मिला इतने सुंदर रूप है राधा रमन और वो मंदिर का पुजारी हमको आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में हम लैच देश में जन्म लिया था वो हमारा दुर्भाग्य है लेकिन अगले जानने में हम भारत में जानना लेंगे और हम अवसर मिलेंगे राधा रमन जी की साक्षात पूजा करना तो प्रभुपाद बोले बोले प्रभुपाद बोले कि वापस जाओ राधा रमन मंदिर और पुजारी को बताओ कि मई प्रभुपाद पुजारी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अगला जन्म में विदेश में जन्म लेंगे और मौका मिलेंगे पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाह रहे चाहिए तो क्या भाग्य है भारत में जन्म लेना ना भारत के बाहर अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वही भाग्य है भारतीय अभारतीय वो तो कोई बात नहीं है सार्वपाधी निर्मुक्तम सत तत्परदेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनांग भक्ति रुचि थे भक्ति का मतलब निरुपारी होना कोई भारतीय नहीं अभारतीय नहीं है लेकिन प्रभुपाद ऐसे बोलने से तो यही विषय स्पष्ट किया कि अगर प्रचार करना है तो वो भगवान का सर्वोत्तम आशीर्वाद है भगवान की पूजा करना वो सुभाग्य का पाव है लेकिन उससे ऊपर भी है यही आशीर्वाद ये यह मौका मिलना पूरा पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताया कि इनकी भविष्यवाणी पृथ्वी थे आचे जा नागाराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम चैतन्य महाप्रभु बोले की इस पृथ्वी में सभी गांव सभी टाउन में मेरा नाम प्रचार होगा तो इसके बारे में श्रील प्रभु मंत्र की है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों अन्य अनान्य देशों में जान लिए है जिससे वे कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाएंगे ये सब चैतन्य महाप्रभु की योजना है जैसे कि इनका नाम प्रचार पूरी पृथ्वी में फैला हो गए तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि मैं विदेशी हूँ मैं भारतीय से श्रेष्ठ वो सब भौतिक निम्न विचार है मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं में में देश में जन्म लिया था मेरे लक्ष्य में जन्म लिया था जो भारत में जन्म लेते हैं तो जन्म से मौका मिलते हैं कृष्ण नाम सुनना भगवत गीता पढ़ना ये सब पवित्र तीर्थ स्थान वृंदावन द्वारका रामेश्वर इत्यादि जाना तो आपके परम सौभाग्य है और मैं इस देश आया था जैसे कि आपका आशीर्वाद ले सकते है जैसे कि मैं अच्छी तरह कृष्ण भक्ति कर सकूं तो वास्तविक भारतीय कौन है तो दो प्रकार के भारतीय हैं एक है ठूकराम जैसे राम जैसे माधवाचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे और ऐसे भारत में बहुत सारे शुद्ध भक्त जन्म हुए है यही भक्ति का यश है इसलिए भारत भूमि पुण्य भूमि का लक्ष्य लेकिन भारत में भारत में भी संघ रावण इत्यादि उपस्थित थे तो दो प्रकार भारतीय है एक भक्त है और दूसरा है असुर तो हम विशेष कर भक्तों के चलन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया है और भारतीयों में सबसे श्रेष्ठ पूरा भारत इस पुण्य भूमि में सबसे उत्तम स्थान है राजभूमि व्रज एवं विशेषकर राजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आया है तो राजवासी का मतलब जो वृंदावन में रहते हैं और वास्तविक व्रजवासी कौन है नहीं है कि जो ब्रजभूमि में जन्म लेते हैं वे सर्वतम व्रजवासी वही व्रजवासी है लेकिन वास्तविक व्रजवासी है जिनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण की लीला की स्मृति होते हैं, जिनकी दिल में काम क्रोध लोभ मोह, मादा नगसार्य इत्यादि खलुष उपस्थित नहीं होते हैं जो ललाची लोभी जो डाकूज ऐसे ही तो ब्रजवासी नहीं हो सकते वास्तविक की लीला स्मरण करना तो ऐसे ही ब्रजवास करने के लिए हम भारत आए हैं और हम ब्रजवासियों से और ऐसे वास्तविक भारतीयों से आशीर्वाद मांगते हैं नहीं बहुत कथित हूं श्रील फोफा की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया हूं और आदि मैं प्रयास करता हूं भक्ति में अग्रसर होना लेकिन आप जो जन्म से कृष्ण भक्ति कहते हैं आप भक्ति में प्रवीण होते मैं नवीन हूं इसलिए आपका आशीर्वाद चढ़ते हूँ अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलते हैं तो भारत में रहंगा या भड़क बहा वो तो कोई बात नहीं है आ, जिसी में भी हो अगर हम कृष्ण भक्ति मिलते हैं वो सर्वोत्तम आशीर्वाद है जैसे कि बहुत भक्त दक्षिण अमेरिका में रहते हैं और वो सभी देश थोड़ा गरीब होते हैं इसलिए वहां के भक्तों ज्यादा तो भारत नहीं आ सकते मायापोर वृंदावन इत्यादि तीर्थ स्थान का दर्शन नहीं मिल सकते लेकिन भक्ति करने से ये साधना भक्ति करने से वे कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते हैं तो आप सभी सुभाग्यवान हैं आपकी संस्कृति कृष्ण भक्तिमय है और आपके अवसर है ये सभी तीर्थ स्थान जाना वृंदावन धाम द्वारका धाम मथुरा धाम मायापुर धाम थन्द्रपड़ इत्यादि तो जब अवसर मिलते हो तो जरूर वृंदावन जाइए मायापुर जाइए जगन्नाथपुरी जाइए और इसके अलावा आप आपका खुद का घर और खुद का दिल धाम जाय से ही बनाइए यही हमारे निवेदन है क्योंकि सबके भाग्य ऐसे नहीं होते कि हम सदाजवास कर सकते हैं लेकिन हम सब अपना जीवन में इस कृष्ण भक्ति साधना पालन कर सकते हैं जिससे हमारे अपना घर वृंदावन जैसे बन सकते हैं तो ऐसे आपका घर में तो सभी दयाल में कृष्ण का खेत राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रत्न चाहिए जैसे कि जिस भी तलाक में आप देखते आप कृष्ण को देखेंगे और सदैव ठीक सीधी से आप कृष्ण भजन बजाना सकते तो और सुबह सुबह उठ के आप कृष्ण भक्ति साधना कर सकते विशेषकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे जप करना है इससे चैत उदार्पणम आर्जनम चित्त शुद्धि होती है और कृष्ण नाम बोलने से कृष्ण नाम जापने से धीरे धीरे दिल में कृष्ण स्पूर्ति होती है हरे कृष्ण महामंत्र ऐ थो स्वभाव जय जपे तार कृष्ण उपजाई भाव चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम से प्रतिदिन इस हरि हरिकृष्ण महामंत्र जाप करते हैं तो उसका हृदय में कृष्णा प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो ऐसे का घर में आपका हृदय में कृष्ण धाम बना है इसमें कोई कास नहीं है कोई लॉस नहीं है कोई दाम नहीं है कोई नुकसान नहीं है हरे कृष्णा मंत्र बोलने में कोई पैसा का नुकसान नहीं होते हैं तो खाली लाभ होते हैं क्या लाभ लाभ होते हैं तो कृष्ण भक्ति का उदय होते हैं हृदय में तो यही हमारा निवेदन है हमारा खुद का जीवन में हमारी अनुभूति है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं हम परम अवसर मिलते हैं तो कृष्ण प्रेम भक्ति मार्ग में प्रगति करना तो हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही भाग्यवान है आप भाग्यवान है क्योंकि आप भारतीय हैं लेकिन हम जो भाग्यहीन थे अभी श्रील श्रीलोप्रभा की कृपा से भाग्यवान हो गया है क्योंकि हम भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और ऐसे ही हम मानते हैं कि हमारा भाग्य अपार है क्योंकि हमारी कोई आशा नहीं थी हम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन अभी शिलो पोप की कृपा से हम भगवत गीता पढ़ते हैं और महामंत्र जाप करते हैं और इस प्रकार हरे कृष्णा भक्ति साधन करते हैं इसलिए हम बार बार आपके चरणों में आशीर्वाद मांगते कि हम भक्ति में प्रगति हो सकते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ इस हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेंगे और हमारे साथ सजाइव कहेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा महामंत्र जप और कीर्तन करो और इस प्रकार से आध्यात्मिक सुख में सदैव प्रसन्न रहेंगे यही हमारा निवेदन है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे